श्रीमद्भागवतपुराण नवम स्क अथ ऋष्ठोध्याय इक्श्वाकु के वंश का वर्णन मान और सौभरी ऋषि की कथा श्रीशोकुवाच विरूपकेतुमा भू अम्बरीश सुताश्रय विरोध सो भू तत्पुत्र स्तूरथीतर श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचित अम्बरीश के तीन पुत्र थे विरूप के तुमान और शंभु विरूप से वृषदस्व और उसका पुत्र रथीतर हुआ रथितर सिया प्रजस्य तन्तवेर्थितः तंतवे थिता अंगिरा जनियामास ब्रह्मवर्चस्विना संतान हीन था वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्म तेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए एते छेते प्रसूता वै पुनस्वांगिर रथीतराणाम प्रवराह छत्रोपेता जुजाते यद्यपि ये सब रथी रथितर की भार्या से उत्पन्न हुए थे इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथितर का था फिर भी वे अंगिरस ही कहलाए यही रथीतर वंशियों के प्रवर कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए क्योंकि ये छत्रोपेद ब्राह्मण थे और ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था छुवतस्तो मनोर्जाकुरत सुत तस् पुत्र सत ज्येष्ठाम विकुक्षे निमदंड परीक्षित एक बार मनुजी के सीखने पर उनकी नासिका से इक्श्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ इक्श्वाकु के सौ पुत्र थे उनमें सबसे बड़े तीन थे विकुक्षी निमि और दंडक तेजा पुरस्तादारत निपा निपा पंचविशति पंचाच त्रयो मध्य मध्ये न्यतः परीक्षित उनसे छोटे पच्चीस पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के और पच्चीस पश्चिम भाग के तथा उपरयुक्त तीन मध्य भाग के अधिपति हुए शेष सैतालीस दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए सा एकदाष्ट का श्राद्ध इक्वाकु सुत महासमानीयता महाचिर एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्ट श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी विकुक्षे शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ तथेति स वनम गृगान हथ् कृणान वीर बुभूक्षित ने बहुत अच्छा करकर कर वन की यात्रा की वहां उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया वह थक तो गया ही था भूख भी लग आई थी इसलिए यह बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशु को स्वयं न खाना चाहिए उसने एक खरगोश खा लिया से मास पित्र तेन च तदगुरु चोधिता प्रोक्षणायाह दुष्ट में तद अकर्मकम भिक्षु ने विकुक्षी ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया इक्ष्वाकु ने अब अपने गुरु से उन्हें प्रोक्षण करने के लिए कहा तब गुरुजी ने बताया कि यह मांस तो दूषित एवं श्राद्ध के अयोग्य है ज्ञात्वा ता पुत्र से तत्कर्म गुरुना भी हित नृप देशानसार यामासम तक परीक्षित गुरुजी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया स तो विप्रेण संवाद जापकिन समाचरन तके तो वरम योगी सतेनावाप यम तदनंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ के ज्ञान विषयक चर्चा की फिर योग के द्वारा शरीर का परिग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया पितर परतेभ्येत विकुक्षि पृथ्वी मीमा सासदीजय हरिज्ञ सी विश्वतः पिता का देहांत हो जाने पर विकुक्षी अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में शशाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ पुरंजय तस्य सुतः इंद्रवाह इतिरिता ककुस इतचापय विकुक्षी के पुत्र का नाम था पुरंजय उसी को कोई इंद्रवाह और कोई ककुत्स कहते हैं दिन कर्मों के कारण उसके ये नाम पड़े थे उन्हें सुनो कृतान्त आशी सम देवान सहदानवय पाठनी ग्राहो वृतो वीरो देवय दत्जितय सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था उसमें सबके सब, सब देवता दैत्यों से हार गए तब उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया वचना देवा देवदेवस्या विष्णुर्विश्वात्मन प्रभो वाहन वृत तस् बभुवेन्द्रो महावृष पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मानकर पीछे वे एक बड़े भारी बैल बन गए ससन्नद्धो धनुर्दिव्यम आदा विषुचिताकुदी स्थित तेजसप्या तो विष्णु पुरुष से परीच्या दिशा दहता से पुर सर्वांतरयामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया उन्होंने कवच पहनकर दिव्यधनुष और तीखे बाण ग्रहण किए इसके बाद बैल पर चढ़कर वे उसके खुद डील के पास बैठ गए जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए तब देवता उनकी स्तुति करने लगे देवताओं को साँस लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया तय स्त्य अचाभूत प्रधनम तुम लोग हर्षणम जमाया भल्ल दैत्यान वीर पुरंजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ युद्ध में जो जो दैत्य उनके सामने आए पुरंजय ने बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया तस्पाथाभिमुखम युगानताग्नि विबोल बणम प्रसिद्ध दैत्या हनयमला समालय उनके बाणों की वर्षा क्या थी प्रलय काल की धकती भी आग थी जो भी उनके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता दैतों का साहस जाता रहा वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए जित्वा पुरम धनम सर्वम सश्री कम बज्रपाड़े प्रत्यक्षतः स राजर्षि रीति नाम ने उनका नगर धन और ऐश्वर्य सब कुछ जीतकर इंद्र को दे दिया इसी से उन राजरसी को पुर जीतने के कारण पुरंजय इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह और बैल के ककुत पर बैठने के कारण ककुत्स का कहा जाता है पुरंजय पुत्रो भू अनस्वत पृथु विश्वरंधे ततश्चंद्रो युवना स्वस्थ तस्वुतः पुरंजय का पुत्र था अनैना उसका पुत्र पृथु हुआ पृथु के विस्वरंधी उसके चंद्र और चंद्र के यौनास्व सावस्तस्तुत न साबस्ती निर्मी बृहदस्वस्तु सावस्ती ततः कुलयास्व कह यौनाश के पुत्र हुए सावस्त जिन्होंने सावस्ती पुरी बसाई सावस्त के वृहदस्व और उसके कुलयास्व हुए यियामतंक धुंधुनासुरम बली सुता नामे कभी सत्यासहस्रे जहन वृत ये बड़े बलि थे इन्होंने उत्तंक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने इक्कीस हजार पुत्रों को साथ लेकर धुंधु नामक दैत्य का वध किया धुंधुमारुतास्ते चज्जल हो धुंधोर्मुखाग्नि सर्वेत्रशेषिता इसी से उसका नाम हुआ धुंधुमार धुंधु दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए केवल तीन ही बच रहे थे दृढ़ास्व कपिलाद्रास्व इत भारत दृढ़ास्व पुत्रो हर्यस्व निकुंभ परीक्षित बचे हुए पुत्रों के नाम थे दृढ़ास्व कपिलास्व और भद्रास्व दृढ़ास्व से हर्यस्व और उससे निकुम्भ का जन्म हुआ बर्णा सो निकुंभ से नजे योनाशो भगवपत्यो वन ग्याशतेन निर्विण्य ऋषालिस्म वर्ती चक्रो रैदंत्री ते सुसमता निकुंभके बर्ण्णस्व उके कु कृषाश्व के सेनजीत और सेनजीत के यौनाश्र नामक पुत्र हुआ यौनाश्व संतान हीन था इसलिए वह बहुत दुखी होकर अपनी सौ स्त्रियों के साथ वन में चला गया वहां स्त्रियों ने बड़ी कृपा करके यौनाश्व से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया राजा तथयज्ञ सदनम प्रभिष्टो निच दृष्टवा शयानान विप्रांतान पपो मंत्र जलम संयम एक दिन राजा युनास को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी वह यज्ञशाला में गया किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं तब जल मिलने का और कोई उपाय न देख उसने वह मंत्र से अभिमंत्रित जल ही पी लिया उत्थिता कलथम प्रभो पप्रक्षो कश्य कर्म वेदम पीतम पुंस बलम जलम परीक्षित जब प्रातः काल ऋषि लोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है तब उन लोगों ने पूछा कि यह किसका काम है पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया राीतम विदिवाथ ईश्वर प्रहृते ने ईश्वराया नभचक्रो रहो दया बलम अंत में जब उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा व्यूनाश्व ने ही उस जल को पी लिया है तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा धन्य है भगवान का बल ही वास्तव में बल है तथा काला उपावृत्ते कौम निर्भिध्य दक्षिणम यौनाशनयक्रवर्ती जान इसके बाद प्रसव का समय आने पर यौनाश्व की दाहिनी को खाड़ उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ कम धा शि कुम संयम रो रूय माम धाता उसे रोते देख ऋ ऋषियों ने कहा यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है अतः किसका दूध पिएगा तब इंद्र ने कहा मेरा पिएगा मामधाता बेटा तू रो मत यह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली उसके मुंह में डाल दी नमारा पिता तस् विप्रदेव प्रसादत यौनाशोथ तत्रसा सिद्धि मन्वगा ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता यौनाशु की भी मृत्यु नहीं हुई वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया तस दस्यो ऋतिद्रोगम विदधे नाम तस्वई यस्मात्तीद्विघ्यवो रावणादय परीक्षित इंद्र ने इस बालक का नाम रखा त्रस क्योंकि रावण आदि दस्यु लुटेरे उसे उद्विघ्न एवं भयभीत रहते थे यौवनाशोथ मान धाता चक्रवर्तीवनिम प्रभु सत्दीपावती मेक स युनासुके पुत्र मानधाता सदस्यु चक्रवर्ती राजा हुए भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही सातों द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया ए जय च यज्ञ क्रतुभिरात्मि भोरिदक्षिण सर्वदेवमयम देव सर्वात्मकम मतीन्द्रियम वे, सर्वात्म वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे उन्हें कर्मकांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उन यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की जो स्वयं प्रकाश स्वरूप, सर्व आत्मा एवं इंद्रियातीत है द्रव्यम मंत्रो विधि यजमान तत धर्मोदेश काल्च सर्वेतमक भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या यज्ञ की सामग्री मंत्र विधि विधान यज्ञ यजमान ऋत्ज धर्म केश और काल यह सब का सब भगवान का ही स्वरूप तो है यत्म सूर्य उदयती स्म याव ज प्रतिष्ठते सर्वज यौवनाश्व से मान धातु क्षेत्र मुच्यते परीक्षित जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहां वे अस्त होते हैं वह सारा का सारा भूभाग यौनाश्व के पुत्र मानधाता के अधिकार में था ससबिंदोर्दुहितरी बिंदुमतरुकुसम अम्बरीसम वसुकुंदम च योगिम तुषार पंचाशत सौभरीम बभ्रे पतिम राजा मधा मधाता की पत्नी ससबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी उसके गर्भ से उनके तीन पुत्र हुए पुरुकुस अम्बरीस ये दूसरे अम्बरीस हैं और योगी मुचकुंद इनकी पचास बहनें थीं इन पचासों ने अकेले सोभरी ऋषि को पति के रूप में वर्ण किया था यमुना अंतर्जल ए मग्न तप्यमान परम तप निवृत्ति मेन राज्य अविक्ष मैथुनधर परम तपस्वी सोभरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे वहाँ उन्होंने देखा कि एक मत्स्य राज अपनी पत्नियों के साथ बहुत सुखी हो रहा है जात स्पृहो निपम विप्रह कन्या बे कामयाचत सोप्याह गृह ब्रह्मण कामम कन्या स्वयंवरे उसके इस सुख को देखकर ब्राह्मण सोभरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जग उठी और उन्होंने राजा मानधाता के पास जाकर उनकी ५० कन्याओं में से एक कन्या मांगी राजा ने कहा ब्रह्मण कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसे ले लीजिए सविचिंत्या प्रियम श्रीराम जरठोयम असमत बली पति पलित एकत एजत कह प्रत्युधारित सौभरी रिथि राजा मंदाता का अभिप्राय समझ गए उन्होंने सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई है बाल पक गए हैं और सिर काँपने लगा है अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती साध्य तथात्मा सुर स्त्रीण अभिपति किम इति व्यवसित प्रभु अच्छी बात है मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राज राजकन्याएँ तो क्या देवांगनाएँ भी मेरे लिए लायित हो जाएंगी ऐसा सोच कर समर्थ सौभरी जी ने वैसा ही किया मुनि प्रवेश कन्यांतर वृतस्थ राजकन्या पंचाशतावर फिर क्या था अंतपुर के रक्षक ने सौभरी मुणि को कन्याओं के सजे सजाए महल में पहुंचा दिया फिर तो उन पचासों राजकन्याओं ने एक सौभरी को ही अपना पति चुन लिया तासाम कलिभुत भूजा तरथे पोह सौहृदम ममा अनुरूपो नायं वी तद्गत चेतसाम उन कन्याओं का मन स्वभरी जी में इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिए आपस के प्रेम भाव को तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगीं और एक दूसरे से कहने लगी कि ये तुम्हारे योग्य नहीं मेरे योग्य हैं स्रह सा तपस््रिया परिच्छदेश गृहेशुमनामलांब सरस्व सौगंधि कानषु महासन वस्त्र भूषण स्नानालपाभ्यवहार माल्यक स्वलंकृत स्त्री पुरुषेशु निणुघायन दिवज भृंगवंदोम ऋग्वेदी सौभरी ने उन सभी का पाणी ग्रहण कर लिया वे अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित अनेकों उपवनों और निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवरों से युक्त एवं सौगंधिक पुष्पों के बगीचों से घिरे महलों में बहुमूल्य शैया आसन वस्त्र आभूषण स्नान अनुलेपन सुस्वाद भोजन और पुष्पमालाओं के द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए स्त्री पुरुष सर्वदा उनकी सेवा में लगे रहते कहीं पक्षी चहकते रहते तो कहीं भौरे गुंजार करते रहते और कहीं कहीं बंदीजन उनकी विरदावली का बखान करते रहते यदार्यम तु संक्ष सप्त दीपावती पतिन विस्मित स्तंभत सार्वभौम सिंह सप्तपवती पृथ्वी के स्वामी मानधाता सौभरी जी की इस गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए उनका यह गर्व कि मैं सार्वभम संपत्ति का स्वामी हो जाता रहा एवं गृह स्वभिरतो विषयान विविध सुख सेवम आलो न चातुष्यतो जत जस्तु कई इस प्रकार सौभरी जी गृहस्थी के सुख में रम गए और अपने निरोग इंद्रियों से अनेकों विषयों का सेवन करते रहे फिर भी जैसे घी की बूंदों से आग तृप्त नहीं होती वैसे ही उन्हें संतोष नहीं हुआ सकदाचिद उपासीन आत्मापन्नम आत्मन ददसम बहृचाचार्यो मील संग समुदित ऋग्वेदाचार्य सौभरी जी एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्यराज के क्षण भर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना आपातक आपातक खो बैठा अहो इम पश्च्य में विनाशम तपस्वि सच्चरित्रतस्य अंतले वारी चर प्रसंगान प्रच्चावित ब्रह्मचिरत वे सोचने लगे अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था मैंने भली भाते अपने व्रतों का अनुष्ठान भी किया था मेरा यह अध तो देखो मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण्य रखा था परंतु जल के भीतर विहार करती कोई एक मछली के संसर्ग से मेरा वह ब्रह्म तेज नष्ट हो गया संकम त्यजेत मिथुन वृती नाम मुक्ष सर्वात्मानस बैरिंद्रिया एक रहती चित्त मनंत ईशे युजेत तदृति सुसाधु सुचेत जिसे मोक्ष की इच्छा है उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपने इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दे अकेला ही रहे और एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही लगा दे यदि संग करने की आवश्यकता ही हो तो भगवान के अनन्य प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का ही संग करे एक तपस्व्यह अथाम भति मत्स्य संगात पंचा सदास सरसगह नान तम व्रजा मनोरथानां मायागुणे मनोरथा माया गुण हितमति पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके पचास हो गया और फिर संतानों के रूप में 5000 विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हर ली अब तो लोक और परलोक के संबंध में मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार नहीं पाता हूँ एवं वसन गृह कालम विरक्त न्यासमास्तः वनम जघा मपत् इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनों तक तो घर में ही रहे फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वन में चले गए अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियों ने भी उनके साथ ही बन की यात्रा की तत्तप्वा तपस्तक्षण आत्मकर्षण आत्मवान सहैवाग्नि भीरात्मानम जोज परमात्मी वहाँ जाकर परम संयमी सौभरी ने बड़ी घोर तपस्या की शरीर को सुखा दिया तथा आह्वनी आदि अग्नियों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया ता सपत्युर्महाराज अनक्षाध्यात्म की गतिम अन्विजूत प्रभावण अग्निम शांत निवार्य सहम परीक्षित उनकी पत्नियों ने जब अपने पति सोभरी मुनि की आध्यात्मिक गति देखी तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती हैं वैसे ही वे उनके प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन हो गई उन्हीं की गति को प्राप्त हुई इतिमद्भागवते महापुराणे पारमशा सीतायाँ नवस्क सौभाख्या षय